ग्रीष्म के दिन विश्व में भारत ही एक ऐसा देश होगा जहां समय समय पर छह आती हैं प्रत्येक रितु दो मास की होती है चैत और वैशाख में वसंत ऋतु अपनी शोभा का परिचय देती है ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के मास हैं तो श्रावण और भाद्र वर्षा ऋतु के मास हैं अश्विन और कार्तिक के मास शरद ऋतु के हैं तो मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के माघ और फाल्गुन शिशिर अर्थात पतझड़ के मास हैं। वसंत ऋतु रितु, ऋतुराज कहलाती है साल भर की प्रतीक्षा के बाद वसंत में लोगों का जीवन चारों ओर के मोहक वातावरण को देखकर मुस्कुरा उठता है फिर गर्म हवा और लू के साथ ग्रीष्म के दिन आते हैं तब तो हम दिन भर अपने कमरे के अंदर पड़े रहते हैं और रात में ही बाहर निकलते हैं जैसे हम कोई गुप्तचर बने हों सब खिड़कियां और दरवाजे हमने बंद कर लिए हैं और उनमें खस की टट्टिया लगा दी हैं कमरा अंधेरा गुफा सदृश बन गया है सुबह होते ही सूर्य का ताप झुलसाने लगता है बाहर धूप में संसार जलता है मानो धधकती भट्टी में वो पड़ा हो पेड़ सुनसान खड़े रहते हैं उनके नीचे कुछ पशु बैठे हैं उन्हें बड़ा प्यास लग रहा होगा कभी कभी कोई राहगीर नजर आता है तो लगता है जैसे कोई आदमी नहीं भूत उड़ रहा हो हम कमरा ठंडा रखने की कोशिश करते हैं खस पर पानी छिड़का करते हैं एक पल के लिए हवा का शीतल झोंका आता है मानो वर्षा रानी आई हो लेकिन पानी सूख जाता है कमरा गर्म हो उठता है और हम फिर खस पर पानी डालते हैं दिन भर ऐसा ही हुआ करता है किन्तु गर्मी पर हम पूर्णतः विजय पा नहीं सकते लैम्प जलाकर हम पढ़ने की कोशिश किया करते हैं किंतु बीच बीच में हमें नींद आती है पलकें भारी भारी ओटती हैं, मानो किसी ने उन पर पत्थर लादे हों हम सोने का प्रयत्न करते हैं लेकिन गर्मी हमें जगा देती है प्यास बुझाने के लिए हम बार बार पानी पिया करते हैं बाहर भीषण आग बरसती है द्वार खुलते ही लगता है जैसे किसी ने भट्टी का दरवाजा खोला हो कोई थका मित्र दोपहर में आ जाता है तो काफी आराम अनुभव करता है कहता है किसी दिन यह गर्मी मुझे मार देगी पर तुम्हारा यह कमरा वस्तुतः ठंडा है तुम लोग इसे इतना आरामदेह बनाए रखने के लिए बहुत सी कोशिशें करते हो फिर शाम होती है आग बरसाने वाला सूर्य अस्त हो चुका है संसार को जलाते जलाते वो थक गया होगा दरवाजा खोलकर हम डरते डरते अपनी गुफा से बाहर निकलते हैं हवा अब भी गर्म है और तेजी से चल रही है क्रमशः अंधेरा बढ़ने लगता है तारे निकल आते हैं दिन भर का सोया और थका हुआ संसार जाग उठता है रात हमारे मन को मोह लेती है ग्रीष्म के भीषण दिन हमें सताते हैं किंतु इनमें कुछ भलाई भी है यदि गर्मी न पड़े तो हमें पका हुआ अन्न भी प्राप्त न हो सभी लोग जानते हैं कि इसी ऋतु में फलों का राजा आम तथा पानी का खजाना तरबूज पक जाते हैं इसलिए गर्मी की अधिक शिकायत न करते हुए हम धैर्यपूर्वक वर्षा का इंतज़ार करते हैं